शिवपुराण वाय विता जयाले कविधान स्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्वासुर आराध्य जय विश्वजिमे अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो समस्त देवताओं की आराधनी आ देवी आपकी जय हो संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली के आपकी जय हो जय मंगल दिव्यांगी जय मंगल दीपिके जय मंगल चारित्रे जय मंगल दायिनी। मंगल मय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो मंगल दायिनी आपकी जय हो नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्ते तत् खालु समुत्पन्नम जगत्व्ये बलीयते परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं आपको नमस्कार है संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है अतः आप में हीन ही होगा तलम दातु ईश्वर न शक्यात जन्म प्रभृत तदुपाश्रिता अतोश्य भक्त निवर्त मनोरथम देश्वरी अथ आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते यह जन जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए पंच वक्त वर्ण ब्रह्म कला देहो देव सकल निष्कल शिवमूर्ति समारूढ़ सांत्यती सदाशिव भक्त मयार्चि मह्यम प्रार्थितम संप्रयक्ष प्रभो आपके पांच मुख और दस भुजाएं हैं आपके अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्बल है वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप है आप सकल और निस्कल देवता हैं शिव शिवमूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं शांत्य पद में विराजमान सदा शिव आप ही हैं मैंने भक्तिभाव से आपकी अर्चना की है आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें सदा शिवांकूढ़ शक्ति शिवा फलोकाना प्रयत मनोरथम सदा शिव के अंक मे स्वरूपा सर्वलोक स्वरूपजन्य शिवा मुझे मनोवांचित वस्तु प्रदान करे शिवजोर्दय्त पुत्रौ देवेरं वसण्मुख शिवानुभाव सर्वज्ञ शिवज्ञाशिनौ च तो सदा तृप्त परिवाभ्यासत्तौ सत्कृत ब्रह्मा सीतसैरपी सर्वोकपरीण कर्तमुितेक्षावत कूवत स्वान्फेदरनेम शिवजो पार्शे निथ मैयाचितौ तयुराज्ञा पुरस्कृत प्रार्थित शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानाम का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्वभाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें शुद्ध स्फटिक संकाशम ईशानाक्षम सदाशिवम मूर्धाभिमा मूर्ति शिव से परमात्म शिवार्चन ऋत शात शातीत खमारशि पंचाक्षराम बीज कलाुत पंच प्रथम आवर्णे पूर्व शक्त सचिता पवित्र परमं ब्रह्म प्राथिता वे प्रयक्षत जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है परमात्मा शिव की मूर्धाभिमाननी मूर्ति है शिवार्चन में रथ शांत शांत कला में प्रतिष्ठित आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीजरू पांच कलाओं से युक्त और प्रथम आवरण में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे बाल्यसूर्यप्रीकाख्यम पुरातन पूर्ववक्म चिवस परिन शांत मृशंस शंभो पदार्च प्रथम शिवभूपीजेशु कलासुचम पूर्वभागे मया भक्त्या सत्यास शक्तिया पवित्र परम ब्रह्म काल के सूर्य का अभिमानी शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित वायुमंडल में स्थित शिव चरणार्चन पारायण शिव के बीजों में प्रथम और काला कलाओं में चार कलाओं से युक्त है मैंने पूर्व दिशा में भक्तिभाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है वह पवित्र पर ब्रह्मशिव मेरी प्रार्थना सफल करें